आज तीन मई 2018 हज़ार का दिवस है और हरियाम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है मतलब जो ईश्वर प्रतिविधियाँ पढ़ रहे हैं जिसका तात्पर्य है परमेश्वर को पहचानना है परमेश्वर की पहचान को हृदय में स्थापित करना और जो बात बरसों बाद तुलसीदास जी ने कही थी वही बात ऋषि सैकड़ों साल से बरसों से कहते आए कि परमेश्वर को जानना ही परमेश्वर में विलीन हो जाना है यानी परमेश्वर का ज्ञान ही परमेश्वर की प्राप्ति है विलीन है ही नहीं, परमेश्वर का जानना ही अंतिम लक्ष्य है अध्यात्म का तो इस तरह जब परमेश्वर के स्वरूप के बारे में हमारी बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में होती हैं लोगों के बीच में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं तो उन को भी दूर किया जाता है और परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को पहचाना जाता है यही किसी भी आध्यात्मिक लक्ष्य का अंतिम प्राप्त हुआ है तो जब हम ईश्वर की बात करते हैं कि परमेश्वर क्या है तो आरंभिक रूप से परमेश्वर की अवधारणों को सामान्य मन से समझ पाना अत्यंत कठिन होता है सामान्य व्यक्ति सामान्य मन जो एक संसार में रमा हुआ है सांसारिक दृष्टि से हम बड़े होते हैं सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम बड़े होते हैं तो सतत संघर्ष करते हैं। वो संघर्ष होता है अपने अस्तित्व के लिए शरीर के लिए शरीर की आवश्यकताओं के लिए तो हमारा अस्तित्व ही संघर्ष से शुरू होता है इसलिए हमारा सबसे पहला झुकाव उन चीज़ों को प्राप्त करने की ओर होता है जिनके लिए हमने संघर्ष किया था अगर हमने आरंभिक रूप से धन के लिए संघर्ष किया था तो वो संघर्ष अक्सर समाप्त नहीं होता वो संघर्ष चलता चलते रहते है। हमारी उस वक्त की जो तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं लेकिन वो संघर्ष फिर भी चलता रहता और यही कारण है कि परमेश्वर की अवधारणा हमारे हृदय में मुश्किल से बैठ पाती तो आरंभिक रूप से सभी ऋषि इस बात से सहमत है कि परमेश्वर को द्वैत से समझाना आसान से शुरू आरंभिक रूप से द्वैतवादी दृष्टिकोण से परमेश्वर ठीक से समझ में आएगा कि हम दिनहीन गरीब हैं तो सबका पालन आ रहा है सबसे तो बड़ा है और तेरे शरण में हम और ये बात द्वैत और अद्वैत की कोई ऐसी बीच में लकीर खींची हुई नहीं है कि इधर अद्वैत इधर द्वैत खड़ा है सचमुच में अद्वैत की एक सीढ़ी है द्वैत अद्वैत को समझना है पहले परमेश्वर से प्रेम तो हो जाए परमेश्वर के प्रति रुझान तो हो जाए संसार से थोड़ी सी विमुखता तो हो जाए प्राथमिकताएं हमारी तय तो हो जाए कि हम आज हमारे सामने समस्या है या आज हमारे सामने समय है तो हम उसको किसके लिए उपयोग करेंगे परमेश्वर के लिए उपयोग करेंगे करें या संसार के लिए करेंगे या संसार के लिए करेंगे तो क्या उसमें परमेश्वर के लिए हमारे पास कोई जगह या समय बचेगा तो प्राथमिकताएं तो हमारे निर्धारित हो जाएं इसलिए आरंभिक रूप से द्वैत आवश्यक है और आरंभिक रूप से परमेश्वर से प्रेम उसकी अवधारणाओं के बारे में चाहे वो मोटे रूप से बाद में गलत भी सिद्ध हो लेकिन आरंभिक रूप से वो अपनी जगह सही है जैसे मंदिर हैं या उपवास हैं या तीर्थाटन की स्थान हैं ये सब कुछ अपनी जगह उसका अपना एक तात्कालिक महत्व है यहाँ पर जब हम आध्यात्मिक अध्ययन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अब हम इतने परिपक्व हैं कि हम परमेश्वर के सच्चे स्वरूप को जानने की क्षमता रखते हैं अगर हम इतने परिपक्व नहीं होते तो हम ये बातें अभी फिर भी नहीं कर सकते हम मात्र उसी में उलझे होते लेकिन उलझन कुछ नहीं है द्वैत एक सीढ़ी है जिससे आगे बढ़ जाना है हम में से अधिकतर उस सीढ़ी में उलझ जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते वो भी आगे बढ़ेंगे उनका भी समय आएगा जो उलझे हैं उनके लिए हो सकता है ये जन्म निकल जाए फिर आए समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले जन्मों में उस उलझनों से निकल के आ चुके हैं और आज वो परिपक्व हैं कि द्वैत से बाहर आके अद्वैत को समझ सकते तो यहाँ पर जो परमेश्वर की जो अवधारणा है वो अद्वैत पर का और अद्वैत अवधारणा परमेश्वर की विज्ञान के इतने करीब हैं कि कभी कभी तो यह सब कुछ तो जानकर आश्चर्य होता है उन ऋषियों को बिना किसी संसाधनों के भी इतनी अंतर प्रेरणा अंतर्ज्ञान था कि आज समस्त संसाधनों से जिन बातों के निष्कर्षों पर पहुंचा जाता है उन निष्कर्षों पर वो पहले से पहुँचे थे जैसे ये ज्वलंत बात है कि जब हम आप जो पांचवा आवनिक शुरू करने जा रहे हैं पांचवा हम चार आहनिक पढ़ चुके हैं जैसा कि अपन डिस्कस कर चुके हैं कि चार अध्याय हैं ज्ञानाधिकार क्रियाधिकार आगम अधिकार और तत्व संग्रह अधिकार इस प्रकार से चार मूल चैप्टर हैं इसमें ईश्वर प्रतिपिज्ञा के और पहले चैप्टर में आठ हानिक तो हम अब तक चार आहनिक पढ़ चुके हैं और ये पाँचवा आनिक पढ़ने जा रहे हैं ईश्वर प्रतिपिज्ञा का परमेश्वर के स्वरूप को निर्विवाद रूप से सिद्ध करने के लिए शुरू हुआ निर्विवाद क्यों क्योंकि विवाद था विवाद उन लोगों ने उत्पन्न किया जब परमेश्वर को इनकार किया ये समाज के जिम्मेदार लोगों का दायित्व तो हो जाता है कि जब कोई गलत धारणा पनपने लगे तो उस खड़े होकर उसका विरोध करें और इतना ही नहीं कि वो खुद समझे लोगों को सही राह दिखाए हमारे अध्यात्म में दो तरह के लोग होते हैं एक वो मात्र स्वयं की चिंता करते हैं कि मेरे हृदय में परमेश्वर का बोध हो गया मैं आनंद से नाचने लगा और मेरे हृदय में मुक्ति हो गई तुम संसार से मुझे क्या लेना देना तुम जहाँ खड़े हो रहे हो जेनयू में ऐसे लोगों को केवली बोलते हैं क्योंकि जो परमेश्वर के करीब पहुंच गया और उसने अंतिम छलांग लगा दी अपने बूंद को समुद्र में बदल दिया अब उसके बूंद का कोई अस्तित्व नहीं है समुद्र का अस्तित्व है और वो स्वयं समुद्र बन गया वो उसको हम केवली कहते हैं जिसने अपना तो कल्याण कर लिया उसके बाद में फिर उसको संसार से कोई लेना लेकिन उनमें ही कुछ लोग अंतिम छलांग लगाने के पहले पलट आते हैं मेरे को समझ में आ गया कि छलांग कहाँ से लगानी वो तो कभी भी लगा दूँगा मैं पर मैं पीछे चल के उनको ज़रा साथ लेकर रास्ता तो बताऊँ कि कहाँ जगह है किस जगह से समुद्र में मिला जा सकता है रस्ते में क्या क्या बाधाएँ हैं मैं पार करके आया हूँ बाधाएँ तो मेरे अनुभव का लाभ औरों को क्यों ना दूँ इस तरह से जो सोचता है वो संसार के प्रति प्रेम से भरा होता है परमेश्वर के प्रति तो होता ही है ये प्रेम मान्य था वहाँ तक पहुँचता ही नहीं लेकिन वो सोचता है संसार के प्रति भी करुणा और प्रेम से भरा होता है कि मैं वापस पीछे चलूँ और उन लोगों को साथ में लाऊँ जो बहुत पीछे छूटे हुए हैं शायद उनको जो रास्ता बहुत लंबा हो मेरे अनुभव के कारण उनका रास्ता आसान हो सकता इसलिए वो पीछे मुड़ के देखता है जिन्हें लोग ऐसे लोगों को तीर्थंकर बोलते हैं तो दो दो तरह के वहाँ पर ज्ञानी होते हैं एक होता है केवली और एक होता है तीर्थंकर तो तीर्थंकर वो होता है जो अंतिम छैनान लगाने के पहले परमेश्वर में विलीन होने से पहले वापस संसार की ओर लौटते हैं फिर लोगों को प्रेम से रास्ता बताता हैं समझाते हैं उसकी कठिनाइयों से अवगत कराता है उनका रास्ता छोटा करने का प्रयास करता है ताकि वो जहाँ पर वो जा चुका है उस जगह तक वो साथ में आए और उसका आह्वान होता कि चलो अपन सब साथ में मिलके वो अंतिम छलांग लगाएंगे तुम जितने हो मेरे साथ चलो मैं तुमको जाके बताता हूँ तो जो इस प्रकार से एडहॉक लीडर बनता है है ना यानी प्रेरणा से जो इस प्रकार का कार्य करता है इसके लिए कोई बाहरी प्रेरणा या आदेश या मजबूरी नहीं होती उसकी लेकिन उसकी मजबूरी खाली प्रेम की होती है संसार के प्रति प्रेम होता है कई लोग बहुत संसार में दुख दुख उठा रहे हैं तकलीफ उठा रहे हैं वो परमेश्वर को पाना चाहते हैं में नहीं मिलता इसलिए वो फिर पीछे लौटता है उन लोगों को साथ में लेके फिर आगे बढ़ता है ऐसे लोग तीर्थंकर कहलाते हैं तो हम संसार में दोनों तरह के लोग हैं और दोनों के लिए परमेश्वर प्राप्ति एक जैसी होती है लेकिन तीर्थंकर करुणा से भरा होता है वो और लोगों को भी साथ में लेके चलना चाहते हैं वो स्वयंता ही नहीं बल्कि और लोगों का भी कल्याण करना चाहते ऐसे ही हमारे रिश्त है जिन लोगों को अगर वो चाहते तो वो स्वयं के स्वयं जो ज्ञानी थे वो अपने ज्ञान से स्वयं तो सिद्ध थे मुक्त थे उनको किसी तरह के संसार की कोई कामना श्रेष्ठ नहीं थी वो लेकिन प्रेम और करुणा का भाव उनके हृदय में था जिसके लिए उन्होंने ये सब बातें संसार को समझाई है न उसके बाद में जो समझे उनका भला जो न समझे वो सोचते थे उनका भी भला हो क्योंकि जो न समझे उन पर उनको और करुणा आती थी कि तो ठीक है अब नहीं समय तुम्हारा आया है शायद तुम्हारा समय और बहुत बाद में आएगा लेकिन वो उनको हृदय में उनके प्रति दुख और करुणा होती थी कि इसको अभी बहुत तकलीफ और उठाना पड़ेगी क्योंकि एक सीधा सीधा रास्ता है वहाँ पर वो जाना नहीं चाहता आज हम में से संसार में हम सब लोग अधिकतर ऐसे ही हैं जो रास्ता सीधा है लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते परमेश्वर की अवधारणा को जब हम समझते हैं तो हम फिर उन कुछ मूल बातों को समझते हैं कि परमेश्वर वो है जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ है यह तुन्मेश निमेशा भी हम जगत प्रलयोदय जिसके कारण और जिसके अंत से जिसके चेतना से ये ब्रह्मांड का जन्म हुआ है और जिसके भीतर ये ब्रह्मांड वापस समा जाएगा जिससे निकला है उसमें वापस समा जाएगा और तम शक्ति चक्र विभ प्रभवन शंकरम स्तमान उस शक्ति चक्र के केंद्र उद्गम स्थान प्रमाण को अगर शक्ति चक्र कहें तो शिव उसका केंद्र है उसका उद्गम है तो उस उद्गम को मैं प्रणाम करता प्रणाम सत्य में तो अगर हम अंतिम रूप से कहें तो प्रणाम किसको कर सकते किधर भी करें प्रणाम घूम फिर कर आपके पास आएगा क्योंकि प्रणाम करने वाला और प्रणाम पाने वाला एक ही है जो प्रणाम कर रहा है वही प्रणाम का हकदार भी है जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं श्रद्धावान ही हो सकता है श्रद्धा का पात्र जो श्रद्धावान है वही श्रद्धा का पात्र में हो सकता है उसी के प्रति श्रद्धा भी की जा सकती है मतलब बात घूम के वही आ जाती है आप किसी को प्रणाम करते हो तो प्रणाम आप तक वापस लौट आता है आप किसी को प्यार करते हो प्यार लौट के आप तक आ जाता है आप किसी की इज्जत करते हो वो इज्जत लौट के वापस आपके पास आ जाती है और यह संसार का भी नियम है कि जब हम लोगों का सम्मान करते हैं तो लोग आपका सम्मान करते हैं लोगों को प्यार करते हैं लोग आपको प्यार करते हैं तो अंतिम रूप से अध्यात्म कहता है कि जब आप प्रणाम करते हो तो प्रणाम लौट के आपके पास आ जाता है क्योंकि जिसको तुम प्रणाम करना चाहते हो प्रणाम करने वाला ही है प्रणाम करने वाले का स्वरूप ही वो है जिसको हम प्रणाम करते हैं हम शंकर को प्रणाम करते हैं तो शंकर का वास्तविक स्वरूप तो वही है जो प्रणाम कर रहा है प्रणाम करने की प्रेरणा भी शंकर ही दे रहा है इसलिए बिल्कुल है ना भावना के बिगड़ तो कुछ भी नहीं होना है न ज्ञान न न न अद्वैत एक लोगों को बड़ी भ्रम है कि अद्वैत में भावनाएँ हैं अद्वैत में भावनाएँ है नहीं हैं द्वैत में भावनाएँ हैं ये भ्रम है वो तो हाँ क्योंकि जब तक प्रेम नहीं है तड़व नहीं है हृदय के अंदर तब तक ना द्वैत है ना अद्वैत परमेश्वर के प्रति रुझान है उसके स्वरूप को जानने की इच्छा है इस संसार के प्रति आपके हृदय में मोहब्बत है प्रेम है करुणा है अहंकार मुक्ति है सरलता है ये सारे गुण चाहे वो द्वैत में हो चाहे अद्वैत में दोनों जगह पर बराबर से ये गुणों की आवश्यकता और द्वैत एक सीढ़ी है उसके आगे अद्वितीय खड़ा है चाहे आप किसी का भी उदाहरण ले लो रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण ले लो तो वो पहले माँ को पूजा करते थे और अंतिम रूप से वो स्वयं ही उस रूप में ढल गए तो जहाँ उनका स्वयं और माँ काले में कोई फर्क नहीं पड़ा जब प्रेम किसी सर्वोच्च शिखर पे पहुँच जाता है तो प्रेमी और प्रेम करने वाला दोनों अभिन्न हो जाते ये सत्य है प्रेम प्रेम पात्र और प्रेमी तीनों अभिन्न हो जाते और यही स्थिति अद्वैत की कि वो तीनों एक हो जाते हैं तो परमेश्वर से प्रेम जब तक न हो भावना न हो तो कुछ भी आगे नहीं जब अगर परमेश्वर से प्रेम नहीं हो हृदय में प्रेम की भावना ना हो तो फिर कोई भी किस्म का या किसी भी तरह का आध्यात्मिक प्रति न तो रुझान होगा न द्वेष की न द्वेष की किसी तरह की, की न कोई प्राप्ति होगी इसलिए द्वैत अद्वैत के चक्कर में नहीं पड़े हम तो ये एक बात बताएं कि हमारे हृदय में परमेश्वर को पाने की इस जीवन को नष्ट न होने देने की प्रबल भावना होना चाहिए कि जीवन आया है तो नष्ट होने के पहले हम इस जीवन के प्रति ईमानदारी से कुछ वो करें जो इस जीवन में करने के लिए हमको ये जीवन मिलाए अगर वो न करें व्यर्थ चला जाएगा फिर ये इतनी कीमती चीज़ व्यर्था चली जाएगी जिसकी कोई कीमत है आप अगर देखो किसी का उदाहरण लो राम कृष्ण परमहंस हों चाहे परमहंस योगानंद हो जिन्होंने भी स शरीर संसार में जन्म लिया है उस शरीर से या तो आप बिल्कुल बिना कुछ करे जा सकते हो संसार के खिलाफ काम करके इस संसार की इंटीग्रिटी के खिलाफ काम करके एक अपराधी की तरफ भी संसार को छोड़ सकते हो या वो रामकृष्ण परमहंस की तरह या योगानंद की तरह इस संसार का कल्याण करते हुए भी शरीर को छोड़ सकते ये आपके ऊपर एक ही जीवन है सबका है और कोई सबका जीवन किसी का पचास साल का है तो कोई का पिचहत्तर साल का है तो कोई का साठ साल का है इनमें से कुछ तो ऐसे हैं आदिशंकराचार्य की तरह जो पैंतीस साल की उम्र में शरीर छोड़ गए और चारों धाम की स्थापना कर गए इतना सारा साहित्य लग गए जो पैंतीस वर्ष तक तो हम पढ़ ही नहीं सकते तो ये एक ही जीवन सबका है उसी जीवन में हमको करना है करना है तो करें ना करना न करें जो और कर गए उसको तो देखें इतना सब कुछ संभावना हमारे पोटेंशियल इस संसार में हमारे को दिया गया इतनी है इतनी संभावनाएँ दी गई हैं कि हम ये सब कर सकें अब हम करें उचित है न करें कोई आपको कहना नहीं आएगा आप सब यहाँ हैं सब स्वप्रेरणा से कोई धक्का दे के हथ पकड़ के बुलाया नहीं और किसी भी जगह आप जाएँगे या कुछ भी आप करेंगे चाहे वह भैरव की धारणा हो आपके घर में इच्छा होगी आप करोगे नहीं इच्छा होगी नहीं करोगे संसार ऐसा है जो हमको ये सब कुछ नहीं करने देता संसार सतत विरोध करता है क्यों विरोध करता है क्योंकि संसार ही इस विरोध के बल पे चलता है क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति शिवत्ता को प्राप्त करता है संसार से एक व्यक्ति कम हो जाता है एक आत्मा मुक्त हो जाती है ऐसे ही संसार अगर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए तो फिर वो संसार जो बना था उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे जबकि कण कण को मालूम था कि मैं शिव हूँ जब कण कण जानता था कि मैं शिव हूँ और वो किसी भी तरह के कार्य से परेज कर रहा तो उस स्थिति में ना पहुँचे इसलिए संसार लगातार इसमें मन नहीं लगने तो शिव के परमेश्वर के स्वरूप को ये ऋषि सब जाते थे और ये समझाने का तरीका कितना सुंदर था कि जो पांचों आनिक जहाँ उन्होंने शुरू किया कि जो कुछ आपको दिखाई देता है संसार के रूप में वो पहले से आपकी अगर चेतना में न होता तो उसका अवभासन संभव ही नहीं था उसका परसेप्शन कर ही नहीं सकते थे उसको परस्यूव करना संभव ही नहीं था क्योंकि दोनों की करैक्टरिस्टिक्स दोनों के अभिलक्षण एक जैसे हैं आपकी चेतना के और संसार के क्योंकि एक जैसे अभिलक्षण से ही कोई दो चीज़ें आपस में मिल सकती जो विपरीत प्रकृति की हैं वो आपस में मिल भी नहीं सकती इसलिए संसार जब आप एक मटकी को देखते हो तो वो आपकी चेतना से अभिन्न हो जाती है ये हमको प्रतीत होता है कि हमारी चेतना में है वो मटके पर जब आप उस मटके को नहीं देखते हो तब भी वो आपकी चेतना में है क्योंकि आपके चेतना से ही उसने जन्म लिया आप संसार को जो देख रहे हो वास्तव में वो पहले से आपके भीतर मौजूद है और वही संसार आप देख रहे हो उसी का परस्यू कर रहे हो देखने का मतलब यहाँ सुनने छूने सुखने चखने सबसे जो हमारी विभिन्न इंद्रिया उस संसार का आस्वादन लेती हैं वो सबसे मतलब है कि वो हमारी चेतना में पहले से उपलब्ध है यह अत्युत की विज्ञान सम्मत जबरदस्त अवधारणा है कभी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्वांटम भौतिकी की क्वांटम भौतिकी और ये हमारा अद्वैत यह हमारा इतना नज़दीक है कि हम क्वांटम भौतिकों को कह सकते हैं विज्ञान का अध्यात्म है और यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं अध्यात्म का विज्ञान है दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं तो चेतना हमारी मूल है और जो कुछ हमको परस होता है जो दिखाई देता है उस चेतना से अभिन्न होने के कारण ही दिखाई देता है फिर वो मटकी चली जाती तो भी हम उसका स्मरणी में अनुभव जारी रख सकते हम नई चीज को जन्म दे सकते हैं नई चीज को जन्म देना परमेश्वर के सिवा और किसी का अधिकार है नई चिन्ह को जन्म नए मटकी को जन्म कुमार देता है तो कुम्हार में परमेश्वर है और मेरे को आप ऐसा बताओ एक व्यक्ति जो नई चीज़ को जन्म नहीं दे सकता कोई भी नहीं हर व्यक्ति एक बड़ाई है वो एक नई कुर्सी बना सकता है एक डॉक्टर है नया पर्चा लिख सकता है हर व्यक्ति नया काम एक दर्जी है एक नया कमीज़ सी सकता है तो जो क्रिएटिविटी है जो नया काम करने की है वो कहाँ से आती है? जो नहीं था उसको अस्तित्व तो में लाने का अधिकार परमेश्वर के सिवा किसी नहीं ये सबसे बड़ा प्रबलतम प्रमाण है हमारे भीतर शिव ही कार्य कर रहा है एक कवि कभी कविता लिख सकता है जो कभी नहीं थी वो नई कविता लिखी उसे। एक कहानीकार कहानी लिखता है जो कभी ना थी वो उसके पटल पे आ जाती है कविता आ जाती है तो ये उन चीज़ों को प्रसव देना उस चीज़ों को बाहर निकालना जो न थी परमेश्वर ने भी इस संसार को अपने अंतर से बाहर निकाला ठीक वैसे जैसे कवि ने कविता को बाहर निकाला वैसे परमेश्वर ने भी अपने अंत से ब्रह्मांड को बाहर निकाला तो बाहर निकालने के बाद भी वो परमेश्वर से जुड़ा रहा परमेश्वर से कभी अलग नहीं हो सकता और अलग होना संभव भी नहीं है ये विज्ञान सम्बद्ध बात है कि अलग होना तब संभव हो कि दो ब्रह्मांड हो दो विश्व हो दो कप्तानों ब्रह्मांड के जो संभव ही नहीं है सर्वोच्च सत्ता एक ही हो सकती है आप अपनी अंतरात्मा से पूछो दो सर्वोच्च सत्ता होगी तो क्या दोनों पर आप बराबरी का आरोपण कर सकते हैं कि दो बराबर की सर्वोच्च सत्ताएं हैं उन दो में भी अगर मतभेद होगा तो किसी एक का मत ही अंतिम रूप से मान्य होगा तो फिर फिर दो सर्वोच्च कैसे हुई सर्वोच्च तो एक ही हो सकता पूरे ब्रह्मांड में संसार में एक ही उदाहरणा स्पष्ट है कि सर्वोच्च वस्तु एक ही होती सर्वोच्च कभी दो नहीं हो सकते चाहे वो सांसारिक वस्तु चाहे हमारे यहाँ कह सर्वोच्च न्यायालय तो सर्वोच्च न्यायालय एक ही हो सकता एक ही हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति एक ही हो सकती जो मुखिया है जो हेड है जो मंदिर का कलश तरह जो एक ही हो सकता है दस पाँच नहीं हो सकता तो वो जो सर्वोच्च की जो हमारी अवधारणा है वो परमेश्वर के लिए तो वो संसार को निकालता है और वो संसार फिर भी उसी से जुड़ा होता है संसार उससे कभी भी अलग नहीं होता और यही कारण है कि अलग होने के बाद भी अलग अलग दिखाई देने के बाद भी उनमें एक यूनिफॉर्मिटी होती है एक एकता होती है उनमें एक समानता होती है कि अंतिम सत्य सबका एक ही होता है जैसे अगर आप सोने का एक डला लो उससे 10-20 गहने बना दो तो भी हर गहने में एक समानता है कि ये सोने से बने हुए हैं चाहे वो अलग अलग गहने बन गए सब रूप रंग अलग हो गया कीमत अलग गई अलग अलग जगह चले गए लेकिन उन सब के अंतिम सत्य को अगर हम ईमानदारी से खोजेंगे प्रतिबद्धता से खोजेंगे कि इनका स्रोत क्या है इनका उद्गम क्या है तो वही सोने के डले पर आके बात टिकेगी ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु को चाहे एक व्यक्ति हो चाहे कोई अवधारणा हो चाहे कोई कंकर पत्थर हो उनका अंतिम सत्य वही चेतना है वही चैतन्य है या हम जिसको परमेश्वर परशु कह सकते हैं यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस कह सकते हैं वही उसका अंतिम सत्य यानी हम कहीं से भी खोजें कि ये गहना कहां से आया और ईमानदारी से खोजते चले जाएं तो हम उसी सोने के डले पर पहुँच जाएँ कि यहीं से आया इसका उद्गम यहीं से क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सब में एक ही है अलग अलग जगह पे गहने हैं सबके अंदर कॉमन फैक्टर क्या है यानी एक सामान्य चीज़ क्या है जो सब में है वह है बाकी सब अलग अलग हो, हो सकता है उसका डिजाइन अलग हो सकती है वजन अलग हो सकता है बनाने वाले कारीगर अलग अलग हो सकते हैं सब कुछ अलग अलग हो सकता है लेकिन उनमें एक कॉमन फैक्टर तो है वह है स्वर्ण ऐसे हम सब के अंदर बहुत भिन्नताएँ हो सकती है अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति संसार के प्रति मोहब्बत करने वाला संसार से घृणा करने वाला संसार को एक सूत्र में बांधने वाला संसार के सूत्रों को दूर करने की कोशिश करने वाला सब तरह के मिलेंगे उनको लेकिन उन सब में एक सूत्रता जरूर है एक कॉमन फैक्टर जरूर है कि वो सब एक ही स्रोत से निकलेगा और ये चीज़ इतनी स्पष्ट है कि हम उस सूत्र की नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते और अनदेखी कर ही नहीं सकते वो सूत्र शिव से जुड़ा है उसको हम अलग भी नहीं कर सकते और तभी हम कहते हैं कि चाहे चोर आए आपके घर में है तो शिव क्योंकि शिव के सिवा कुछ है नहीं जो आ, आ सके उसी ने बनाया है और अपने आप से बनाया है तो सज्जन हो चाहे दुर्जन सब वही हैं तो सज्जनता दुर्जन था, ये तो ऐसे ही है जैसे बहुत सज्जन आदमी है पर उसमें रामलीला में रावण का रोल कर रहा है अब रावण का रोल दिया है तो उसको दुर्जनता करके बतानी पड़ेगी और हम यहाँ कहें कि वो तो पक्का दुर्जन है बिल्कुल है लेकिन उसकी दुर्जनता ये तो देखो कि आप अपना आईना देखो हमारी ही कर्म की प्रतिबिंब वो ले आया आपके घर में जो कुछ भी लेके आया वो हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है है तो वो भी शिव ही तो समस्त ब्रह्मांड उसके समस्त भिन्न भिन्न हजारों लाखों करोड़ों जो रूप दिखाई देते हैं वो सब कुछ शिव के ही रूप है सिवा शिव के उसमें और कुछ भी नहीं है और इसमें जो त्रिपुटी दिखाई देती है कि एक वस्तु दिखाई देती है एक वस्तु को देखने वाला और एक दोनों के बीच का जोड़ ये शिव है ये संसार है और ये जो जोड़ है ये वही तार है जो कभी नहीं टूट सकता क्योंकि इसी से वो बना है परमात्र से प्रमेय बना है परमात्र या न संसार को भोगने वाला प्रमेय या ने अपना बनाया हुआ संसार ये एक बच्चा है तो वो धरोधा है जो उसने बनाया और उसके साथ में खेल रहा है और उसका ज्ञान ही वो उसका अस्तित्व है किसी वस्तु का ज्ञान ही उस वस्तु का अस्तित्व है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने जो चीज़ बनी उसका मेरे को ज्ञान ना हो मुझे तो मालूम है कि मैंने वो चीज़ बनाई और ज्ञान ही उसका अस्तित्व है कभी कभी ये बातें हमारे कॉमन सेंस में सामान्य बुद्धि में ठीक से बैठने में परेशानी आती है लेकिन यह सत्य है कि ज्ञान और चेतना अभिन्न रूप से एक ये ज्ञान है ये चेतना है और वो वस्तु है और तीनों में कोई भेद नहीं तीनों तात्विक रूप से एक ही हैं जो शंकर का त्रिशूल बना बताते हैं उसके पीछे एक ही बात है कि एक ही मूल है जिससे ये तीन भिन्न भिन्न बने हैं एक ही मूल है जिससे तीन हिस्से बने दे ना सबको वक्त ले आना तो चुनौती ये बात बताए पानी वाले लेना ले आना वो ले ना। तो एक ही रूप है जिससे ये तीन हिस्से बने हैं प्रमात्र प्रमेय और प्रमाण और ये प्रमाण ही एक वस्तु को अस्तित्व तो देता है आप किसी ऐसे वस्तु के बारे में बताइए जिसका कोई प्रमाण न हो यानी यह प्रमाण ही वस्तु को अस्तित्व तो देता है हम क्या समझते हैं कि जिस व्यक्ति का वस्तु का प्रमाण ना हो भी है ये हम उसको सिद्ध कैसे करेंगे जब वस्तु को हम अपने ऑब्जर्वेशन में लाएंगे परीक्षण में लाएंगे तभी तो वस्तु सिद्ध होगी उसके बगैर क्या वो सिद्ध हो सकती है एक वस्तु है ये तभी हम बोल सकते हैं कि जब किसी चेतना के क्षेत्र में वो आई हो तभी तो बोल सकते वो वस्तु है अन्यथा उस वस्तु के अस्तित्व को हम कैसे कह सकते हैं कि है हम कह सकते वहाँ पर पीछे कुछ एक मटकी रखी है इसका मतलब किसी ने देखी है किसी ने उसको तस्दीक किया है और बिना एक भी तस्दीक किए बिना एक भी चेतना के प्रमाण के कोई वस्तु नहीं इसलिए ये संसार तभी है जब तक चेतन अगर वो चेतन नहीं है तो संसार भी नहीं चलो कल्पना करो कि सब जीव जंतु समाप्त हो एक ऐसा वार हुआ जिसका अगर रेडिएशन वार हुआ जिसका अंदर कि सारे जीव जंतु समाप्त हो उसके बाद में हम कहेंगे नहीं संसार का अस्तित्व बचा रहेगा ये तो मैं आज बोल रहे हो लेकिन ये बोलना भी मिथ्या वचन है क्योंकि जब एक भी जीव न होगा तो ये संसार को है कहने वाला भी कौन रहे ये जो है है ये जो है है वही संसार का अस्तित्व जब तक ये है नहीं है जब तक संसार का कोई अस्तित्व तो नहीं है इसलिए ज्ञान शक्ति यानी संसार को जानने की शक्ति ज्ञान शक्ति ही परमेश्वर का प्रमाण है जिस चीज़ को हम जानते हैं उसको तस्दीक करते हैं और हम उसी को क्रिएट करते हैं और कोई भी वस्तु का अस्तित्व चेतना से भिन्न हो ही नहीं सकता हमारी जो चेतना है उससे भिन्न वस्तु का अस्तित्व ही संभव नहीं है हमारी चेतना में जो आई है वही अस्तित्व है इसके अगले श्लोकों में वो कहते हैं कि चेतना का और वस्तु का अभिलक्षण एक जैसा है जिससे पानी में पानी को मिलाया जा सकता है पानी में तेल को नहीं मिलाया जा सकता तो मिलेंगे ना अलग रहेंगी समस्त संसार का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो मूलभूत अभिलक्षण और चेतना का अभिलक्षण एक जैसे दोनों में कोई फर्क नहीं दोनों में ऐसे गुल मिल जाएंगे जैसे एक गिलास में पानी है दूसरे गिलास में पानी है, दोनों को मिला दो अब वापस अलग नहीं कर सकते अलग करोगे भी आप ये नहीं कह सकते वही पानी की इधर था इधर वाला इधर आ गया इधर वाला इधर आगे ऐसा नहीं होता तो दोनों अभिन्न रूप से मिल गया ऐसे ही संसार और चेतना है जो अभिन्न रूप से एक जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अभिलक्षण एक जैसे हैं अब दूसरे लोग तर्क करते हैं कि एक जैसे कैसे हो सकते एक काले रंग का मटका है और एक सफ़ेद रंग का मटका है दोनों में तो भिन्नता है और चेतना तो इन दोनों रंगों से परे तो क्या ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये चेतना के बाहर है अगर हम ऐसा कहेंगे कि चेतना के बाहर हैं तो हम उसका परसेप्शन ना उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे जब हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अपने चेतना से अभिन्न होने के बाद भी उसका ज्ञान मिलता है हमारे चेतना और उस मटकी में जब कोई भेद नहीं रह जाता तभी हमको वो ज्ञान प्राप्त होता है दोनों चीज़ों को अगर हम कहें कि नहीं दोनों भिन्न रक्षण किए तो हमारे भीतर एक मिश्रण हो जाएगा जिसकी तेल और पानी मिला दिया इस तरह से और हम तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे हमको ज्ञान ठीक से मिल ही नहीं पाएगा किसी भी वस्तु का ज्ञान ठीक से प्राप्त होना संभव ही नहीं है लेकिन अगर उसको उल्टी तरफ से बोलें कि चेतना में स्वतंत्रता है वो किसी भी वस्तु का रूप ग्रहण कर है ये ठीक वैसी बात है सीमेंट की बोरी के अंदर ये सब संभावना है कि इससे मंदिर भी बना दो मस्जिद भी बना दो मकान भी बना दो गिरजाघर बना दो दुकान बना दो कुछ भी बना दो इस बोरी को अब हम कहें कि इन सब गिरजाघर को मिट्टी बना दें मंदिर को मिट्टी बनाते हैं और उस बॉली में भर दें जो एक जैसी होना है तो ये संभव नहीं हो पाएगा उसके अंदर अभिमिश्रण हो जाएगा कहीं लोहा मिल जाएगा तो कहीं रेती ज़्यादा होगी तो कहीं चूना ज़्यादा होगा और इस तरीके से हम उसको वापस उस सीमेंट के रूप में नहीं ला सकते लेकिन सीमेंट में ये संभावना है कि हम उसे कुछ भी बना लें क्योंकि वो मूल है उसमें इस बात की पोटेंसी है कि वो कुछ भी रूप ग्रहण कर लें सीमेंट में हम बहुत आप कैसे भी रूप ग्रहण करो जैसा रूप बनाओ वैसा रूप में ढल जाएगी लेकिन उन रूपों में ये संभावना नहीं है कि आप वापस सीमेंट का रूप धर लें इसलिए अगर हम कहें कि वो सब चीज़ें बाहर जो हैं वो चेतना में आ, आ सकती हैं लेकिन चेतना उन रूपों को ग्रहण नहीं कर सकती तो उल्टी बात है ये बात किसी के भी समस्या पर है कि बाहर की चीजें चेतना से अभिन्न होकर ज्ञान प्राप्त तो कर सकती ऐसा संभव ही नहीं है अगर उनका करेक्टर से अलग अलग है उनका लक्षण अलग अलग है तो चेतना से अभिन्न नहीं हो सकता वो चेतना से एक तभी हो सकते हैं जब उनका और चेतना का लक्षण एक जैसा हो तो हजारों तरह के रूप चेतना धर सकते चेतना में इस बात की शक्ति है कि वो भिन्न भिन्न रूपों को ग्रहण कर सके वो मटकी भी बन सकती है तो कुर्सी भी बन सकती है तो व्यक्ति भी बन सकती है। वो सूर्य चंद्रमा आकाश से भी बन सकते हैं धरती भी बन सकती पूरा संसार वो चेतना बन सकती है लेकिन समस्त संसार का हम कहें सब का गुण अलग अलग है तो एक ही चेतना में वो कैसे समाएगा एक ही चेतना की स्मृति वो कैसा समा जाएगा एक ही चेतना से वो ज्ञान प्राप्त कैसे कर लेगा इसलिए ज्ञान उसी का हो सकता है जो चेतना से अभिन्न है चेतना से भिन्न का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं ये सिर्फ चिंतन करने की बात है हम चिंतन करेंगे तो बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि चेतना जब किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करती है तो उससे अभिन्न होकर ज्ञान प्राप्त हो वो चेतना के हमारी चेतना से वो वस्तु अभिन्न हो जाती है उसके बाद ही वो ज्ञान प्राप्त होता है अन्यथा वो ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता जब तक वो चेतना से भिन्न है चेतना से दूर है हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं और जब वो ज्ञान का विषय हो सकती है तो चेतना से अभिनवकर ही हो सकती है तो चेतना का और उसका अभिलक्षण यानी उसका बेसिक करेक्टर आधारभूत अभिलक्षण एक जैसा होना जरूरी है। तब तक हम उस किसी भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते इसलिए कहते हैं कि चेतना ज्ञान और वस्तु तीनों का रूप एक और वस्तु ज्ञान के द्वारा ही अस्तित्व में आती है ज्ञान से वस्तु अस्तित्व में आता ज्ञान नहीं है तो उसके अस्तित्व को सिद्ध करके बताया नहीं जा सकता कोई तरीका ही नहीं है कि ज्ञान के बगैर हम वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध कर दें वस्तु तो का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता वस्तु है ये है बोलते से कहेंगे कि हमको ज्ञान है उसका है बोल ही नहीं सकते हम हम कहेंगे कि एक एक चिड़िया है तो जब तक हमने नहीं देखी या हमने नहीं उसकी आवाज़ सुनी या न उसके पंखों की फड़फड़ाहट सुनी तब हम कैसे कहेंगे कि चिड़िया है अगर है तो वो हमारे ज्ञान में है और वो ज्ञान ने ही उस चिड़िया को अस्तित्व प्रदान किया है इसलिए हमारे भीतर शिव बैठा है निर्विवाद रूप से वो ज्ञान प्राप्त करता है ये उसकी एक गुण है वो स्मरण रख सकता है क्योंकि उसके चेतना में ही वो चीज़ हमेशा के लिए पहले भी थी बाहर आई तपी थी बाहर वापस अंदर चली गई उसी में समा गई जहाँ से निकली उसी में समा गई और बाद में भी वो स्मृति के अंदर जिंदा है क्यों क्यों हमारी ही चेतना के भीतर समाई गई ज्ञाता एक ही था चाहे वो बरसों बीतने के बाद उसी चीज़ का स्मरण करते वक्त हो ज्ञाता तो वही है जो पहले था तो उसके भीतर ही यानी मनुष्य के भीतर ही क्रिएटिविटी है रचना करने की क्षमता है ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है उस ज्ञान उस व्यक्ति का, वस्तु का स्मरण करने की क्षमता है और तुलना करने की क्षमता है अगर एक बार हमने एक मटकी देखी और 10 साल बाद उसी को फिर से देखा तो हम दोनों बार की जो अनुभव है उनमें तुलना कर सकते कि पहले क्या दिखा था आप क्या दिखा? तुलना में तुलना कर सकते हैं तुलना करने के अलावा हम उससे आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि अगले दस साल बाद ये कैसी होगी हम उसके ज्ञान को आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं जैसे हमने कहा कि ये ये वस्तु यहाँ रखी थी दस मिनट बाद यहाँ दिखाई थी दस मिनट बाद यहाँ दिखाई थी, तो अगले दस मिनट बाद यहाँ दिखाई दी इसका हम अनुमान लगा सकते हैं इसको बोलते हैं कि योजना बना सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई देगी तो इस जगह पर हम पहले से खड़े हो जाए कि हमको दिखाई दे जाए हम योजना बना सकते हैं तो अनुमान योजना कल्पना क्रिएटिविटी रचनात्मकता ज्ञान ज्ञान के अनुसार स्मरण और साथ में पुनः उस चीज को अभिव्यक्त करना उसकी व्याख्या करना ये सब कुछ चीज़ें सिवाय परमेश्वर को कोई नहीं कर आप कहोगे कि कंप्यूटर कर सकता है बहुत सारे काम इसमें लेकिन हम उसके मूलभूत बात को भूल गए शायद कि सबसे मूल जो अवगुण है मतलब गुण है हमारे शिव का वो है विमर्श यानी मैं अपने आप को जानता हूँ ये आश्चर्यजनक बात है कि कितने आध्यात्मिक साहित्य ये विमर्श कहीं पर भी किसी भी आध्यात्मिक साहित्य में सिवाय काश्मीर शिव दर्शन के कहीं पर भी विवंश को महत्व नहीं दिया लेकिन ये इतना मूलभूत बात है कि जब तक मैं अपने आप को नहीं जानूँ सारे संसार को जानने के तो बात बात की सबसे पहले मैं अपने आप को जानूँ और मैं कौन हूँ कहाँ हूँ कैसा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरी शक्ति है और ये शक्ति ही मेरी वास्तविक अर्धांगी नहीं। मेरी शक्ति ही वास्तव में शिव की अर्धांग लिए वही शक्ति है तो शिव और शक्ति दोनों मेरे भीतर हैं अस्तित्व देना जैसे रचना करना एक कमीज को सीना चाहे मेरे को एक मकान बनाना चाहे कविता लिखना ये मेरा प्रकाश एस्पेक्ट है प्रकाश नाम का पहलू है और मैं अपना विमर्श कर सू कि मैं कौन हूँ कहाँ हूँ क्या कर सकता हूँ क्या मेरी क्षमताएँ हैं ये मेरी एक शक्ति ये विमर्श नाम का इसलिए दो पहलू हैं शिव के एक प्रकाश एक विमर्श प्रकाश यानी अस्तित्व वो स्वयं अस्तित्व का रूप अस्तित्व शिव का ही नाम है यानी पूरा ब्रह्मांड का अस्तित्व शिव का अस्तित्व है और जो नया अस्तित्व देने की क्षमता अगर है तो सिर्फ शिव में है कि कोई भी नए चीज़ की कल्पना कर सकता है और उसको अस्तित्व में ला सकता तो वो अवधारणा करे और किसी चीज़ को अस्तित्व में लाए वो शिव और दूसरा वो अपने आप को जानता है कंप्यूटर बहुत सारे गणना कर सकता है लेकिन इसका मास्टर कहाँ बैठा है बाहर जो उस कंप्यूटर को गणना करना सिखाता है लेकिन कंप्यूटर खुद ग़ुलाम है वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो तो वही करता है जो उसको करते सिखाया गया जो प्रोग्रामिंग किया गया है वैसे ही कर सकते हैं खुद करने की कोई क्षमता नहीं है उसमें किसी भी तरह का विमर्श करने की क्षमता नहीं है जब सोचे आज दो दो लगाना तो इसको मैं पाँच बता दूंगा उसकी इच्छा हो तो भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कोई इच्छा हो नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर कोई विमर्श ही नहीं, नहीं। और प्रकाश और विमर्श से उत्पन्न होता है स्वतंत्र और स्वतंत्र ही क्रिएटिविटी अन्यथा वही किसी पीटे मार्ग पर चलता है कंप्यूटर में कहो जो गणना करनी वही आएगी गणना वरना आप बोलो कंप्यूटर खराब हो गया वही गणना आएगी आप जो उम्मीद करते हो लेकिन व्यक्ति से आप उम्मीद से ज्यादा मिल सकता है उम्मीद से कम मिल सकता है क्योंकि उसके पास एक स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्रता ही संसार की जननी है संसार की जननी कौन है मां दुर्गा या उसी का नाम यहाँ स्वतंत्र शक्ति का आद्याय शक्ति है या स्वतंत्र शक्ति तो स्वतंत्र शक्ति के बगैर संसार कैसे क्रिएट होगा आपन खुद इमेजिनेशन में नहीं कर सकते कल्पना में नहीं कर सकते कि बिना स्वातंत्र के कोई नई चीज़ की रचना होगी हम कहते हैं कि ये इसमें फैशन डिजाइनर है इसने नई फैशन निकाली तो नई फैशन निकाली है ना उसके पास एक स्वतंत्रता थी कि अब तक जितने कपड़े चले आ रहे नहीं मेरे को अब इसको नई तरीके से पेश कर रहे एक उससे नई क्रिएटिविटी कोई तो नई विधा जन्म लेती है कि भैया सब तरह की कविता में हमने हाइपू नाम की कविता लिखी अब अलग तरह की कविताएं चल पड़ी ये स्वतंत्रता कहां से आती है ये स्वतंत्रता ही संसार की जननी है ये विभिन्नता भरा संसार जन्म लेता है स्वतंत्र के कारण वो स्वतंत्र हमारे भीतर है हम अपने गौरव को पहचाने इसीलिए अपन ये बातें कर रहे हैं कि हम अपने गौरव को भूल जाते हैं हम अपने गौरव से दूर हो जाते हैं हम कह अपने आप को गुलाम समझ लेते हैं जैसे कंप्यूटर हम कहते हैं कि हम तो वो हैं जो हमको न चाहते हैं। हम तो कठपुतली हैं बिल्कुल नहीं हैं हम कठपुतली कठपुतली अगर होते तो फिर रोबोट होते रोबोट जरूर कठपुतली है उसके अंदर जो प्रोग्राम कर दिया कि वो झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगा ले क्योंकि उसमें स्वतंत्र नहीं है वो सोचेगा झाड़ू को आज बड़ा प्यार से लगाऊं, आज काम चलो लगाऊं, ऐसा नहीं कर सकता। उसको जैसा प्रोग्राम वैसे ही करेगा लेकिन हम में स्वतंत्रता है हम हमारे तो झाड़ू लगा रहे हैं काम मिला आज ऐसे झाड़ू लगाता हूं कि जो आएगा एकदम आग फाड़ के देखेगा यार क्या लगेगा क्या साफ सफाई मजाद मजा आ गया चमचमात्म लग गया पूरा घर लेकिन ये सब क्यों क्यों मुझे स्वतंत्र में क्रिएटिविटी है मेरे में रचनात्मकता है कि एक व्यक्ति में रचना करने की क्षमता है इच्छा है योग्यता है और वो ऐसा कर सकता है इसी का नाम विमर्श शक्ति है और यही शक्ति संसार की जननी है यही स्वतंत्रता है इसलिए शिव के अभिलक्षण जो हमारे अंदर होते हैं वो है ज्ञान जिसकी हम ये बात कर रहे हैं ज्ञान शक्ति स्मृति और क्रिया ये तीन चीज़ें संसार चलाने के लिए ज़रूरी है ज्ञान स्मरण और क्रिया क्योंकि स्मरण नहीं हो तो संसार की व्यवस्था चली नहीं सकती आप बोलोगे मेरे को ये सब काम करते आता है मैं कर दूँगा चलो हटो मैं कर दूँगा क्यों क्यों मेरे को स्मरण है कि ये काम कैसे किया जाता है मैंने किया है मुझे ट्रेनिंग मिली और मैं इसको कर सकता हूँ तो ये स्मृति ही तो संसार चलाती है और एक क्रिया कि चलो हटो मैं करता हूँ एक ज्ञान जो मैंने लिया था स्मृति मैंने सहज कर रखा है और क्रिया के द्वारा मैं उस आ, काम को करता हूँ यही तरीका संसार चलने का इसी के द्वारा संसार चलता है अन्यथा आदिमानो आदिमानो ही बना रहता ये प्रोग्रेस क्यों हुई क्योंकि हर युग में कुछ नया जुड़ जाता है और वो आगे के लिए फॉरवर्ड हो जाता है कि हाँ अब आगे आज आग किसी जमाने में आदमी सड़क पे पैदल ही चलता था फिर साइकिल आ गई फिर मोटरसाइकिल आ गई कार आ गई हवाई जहाज़ आ गई तो क्यों क्योंकि हर युग में कुछ जुड़ा और वो उससे आगे बढ़ा उससे पीछे नहीं हटा क्योंकि ये रचनात्मकता स्मरण और क्रिया ज्ञान स्मृति और क्रिया ये तीन चीज़ें संसार को चलाने की मशीन है इन तीनों चीज़ों से संसार चलता है और तीनों चीज़ें कहाँ हो रही हैं ये चेतना के भीतर इसी सीमित चेतना के भीतर ये तीनों चीज़ें होती क्यों होती है क्योंकि यहाँ पर एक शिव बैठा हुआ है अगर वो शिव ना होता तो न यह ज्ञान मिलता ना उसका स्मरण होता ना उसके अनुकूल क्रिया होती ये तीनों चीजें होती हैं मतलब शिव अंदर बैठा है उसका जो मूल अभिलक्षण है स्वतंत्रता वो भी उसके पास है वो अपने स्वतंत्रता से कुछ भी रचना करता अगर उसके पास स्वतंत्रता ना होती तो फिर तो रोबोट में है और आप में क्या फर्क? हैं एक पत्थर को हम फेंकते हैं तो उसकी हिम्मत नहीं कि मना कर दे कि वहाँ जाके नहीं करूँगा मैं तो इधर जाऊँगा क्योंकि आप जिधर फेंको उधर जाएगा क्योंकि उसमें स्वतंत्रता नहीं है और वही न्यूटन के नियम में थे कि उन्होंने न्यूटन ने जितने नियम निकाले थे दृढ़ पदार्थों के नियम निकाले थे चेतन पदार्थ जैसे ही प्रयोग में शामिल हुआ सब प्रयोग गड़बड़ा गए सब लोग आँख फट दे ये क्या हो गया हम उम्मीद क्या कर रहे थे और परिणाम क्या आ रहा है हम तो इन परिणामों को देख के दुनिया भोचक के रह गई कि क्या हो रहा है क्यों क्योंकि उस समय के पहले तक के विज्ञान में मार जड़ पदार्थों पर प्रयोग होते थे और जड़ पदार्थ पूर्णतः गुलाम थे उनमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी पत्थर कुफे को मना नहीं कर सकता जाने का पंख चुपचाप घूमता चला जाएगा आप सब चले जाओ पंखा खुला छूट जाएगा रात भर चलता रहेगा उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं आप बंद हो जाओ कोई जरूरत ही नहीं मेरी कि अपने आप बंद हो जाओ नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है क्यों बदल जाऊँ लेकिन स्वतंत्रता मनुष्य के पास है इसलिए जब हम चेतना को किसी प्रयोग के अंदर शामिल जब करेंगे तो प्रयोग के परिणाम निश्चित नहीं हो सकते और यही अनिश्चितता का सिद्धांत जब विज्ञान तो विज्ञान बहुत चाहेगा ये कैसा हो सकता कि हम प्रयोग के परिणाम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जब हम ऑब्जर्व करेंगे तभी तय होगा कि परिणाम क्या है। पहले से तय नहीं कर सकते और ये जब आने लगा विज्ञान में तो विज्ञान को चेतना का महत्व समझ में आने लगा फर्क क्या था कि न्यूटन का जो गणित था जो विज्ञान था वो जड़ का विज्ञान था जो आज का विज्ञान है वो चेतन का विज्ञान उस चेतन के विज्ञान में चेतना भी शामिल है प्रयोग ही शामिल नहीं है प्रयोगकर्ता भी शामिल है जड़ वस्तुओं के प्रयोग में निश्चितता हो सकती है, लेकिन चेतन वस्तुओं के जब उसमें शामिल होने की संभावना हो तो फिर निश्चितता नहीं हो सकती उसमें अनिश्चितताएँ होना स्वाभाविक है तो अनिश्चितता यानी स्वतंत्रता जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ अनिश्चितता और जहाँ परतंत्रता है वहाँ निश्चितता है गुलाम खुद निर्णय नहीं ले सकता लेकिन बादशाह तो ले सकता, तो हम सब बादशाह हैं हम तो निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना हम गुलाम तो नहीं इस तरह से ये हमारे भीतर परमेश्वर शिव की उपस्थिति पहले स्मृति के द्वारा सिद्ध हुई थी एक ज्ञान के द्वारा सिद्ध होती आगे क्रिया और स्वतंत्र के द्वारा सिद्ध होती इस तरह से उत्पल देव आगे बढ़ते चले जाते हैं और समझाते चले जाते हैं कि परमेश्वर आपके भीतर है और बिना परमेश्वर के की है कि इस संसार के इस तरीके से ऑर्डरली मैनर में चलने की कोई संभावना नहीं है एक व्यवस्थित तरीके से संसार अगर चल रहा है तो इसके पीछे एक नियामक संस्था है ही जिसका नाम शिव है जिसका नाम परमेश्वर या जिसका नाम भगवान है कुछ भी बोल सकते हैं या अपने परमेश्वर बोलने की इच्छा परमिशन बोलो जिसको जो बोलना हो तो क्योंकि उसके नाम में तो उसकी स्वयं की कोई रुचि नहीं है कुछ भी नाम रखो इस तरह से हमने एक सत्ता को कुछ भी नाम दिया लेकिन वो सर्वोच्च सत्ता है एक ही है स्वतंत्र है और स्वतंत्रता दो के पास कभी नहीं हो सकती दो सत्ताओं के पास स्वतंत्रता होगी तो उनकी स्वतंत्रताएँ आपस में टकराएगी स्वतंत्रता एक ही के पास हो सकती है ये बातें सिद्ध करती है कि परमेश्वर एक ही दो चार दस पाँच उनके रूप हम कितने भी बना के लिए अलग अलग पर सर्वोच्च रूप में परमेश्वर एक ही यही अद्वैत की मूल भावना है वही विज्ञान समझ बात है कि स्वतंत्रता आज प्रयोग से सिद्ध की जा सकती कि चेतना की स्वतंत्रता है हम किसी समूह का प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि दस प्रतिशत लोग इस चौराहे से हमेशा बाई और मुड़ते हैं दस प्रतिशत बाएँ दाइनी और मुड़ते हैं और अस्सी प्रतिशत लोग सीधा चले जाते हैं रोज़ देखो तो ये हम प्रडिक्शन कर सकते यह नहीं पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक ये सफ़ेद टोपी वाला किधर मुड़ेगा इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि दाएँ मुड़ जाएगा बाएं मुड़ जाएगा कि सीधे चला जाएगा यह हो सकता है पलट जाए पीछे क्योंकि मेरे कहीं भी नहीं जाना दलते रास्ते पर आ गया मैं तो वापस जाऊँगा वो स्वतंत्र है इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता हमारा अभिलक्षण है इसलिए हम अपने शिव के स्वरूप को अपने गौरव को नहीं भूलें अपने गौरव को तो पहचानें कि हम कौन है तो हमारे भीतर परमेश्वर शिव है वही था वही है वही रहेगा और यही हमारा सनातन अस्तित्व है इटरनल एग्जिस्टेंस जो कभी ख़त्म नहीं होता और जैसे ही हम इस इटरनल एग्जिस्टेंस को पहचानते हैं सनातन अस्तित्व को जानते हैं इसी का नाम अमरता है हम क्या अमर अमर होने का ये मतलब नहीं कि हाथ पाओ ये कैसे कैसे रहेंगे इस प्रकार की अमरता की तो अवधारणा ही खतरनाक को डरावनी है कि हम ऐसा कैसे सरेंगे मरेंगी नहीं कभी ये तो खतरनाक अवधारणा है सत्य में अमरता की अवधारणा ही ये है कि हम अपने जो सनातन अस्तित्व को जाने वही अमरता है उससे मिलक अमरता की कोई अवधारणा नहीं तो आज हमारी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और तो अगले हफ्ते फिर हमारी उत्पल देव जी वाली यात्रा हमारी जारी रहेगी